था अभाव अभी अनुयोगी स्वरूप मानेगे तो अभाव अभी भूतल रूप हुआ अभाव भूतल रूप हो गया और अभी भूतल में रहेगा अनुयोगिता क्योंकि भूतल अनुयोगी हुआ भूतल में रहेगा अनुयोगिता और आप कहते हैं कि भूतल अभाव रूप मतलब ये जो अभाव किया है भूतल अभाव रूप नहीं अभाव भूतल रूप हुआ तो अभाव भूतल रूप हो गया और अभाव में रहेगा अभावत्व और भूतल रूप भूतल रूप अर्थात भूतल भूतल में रहेगा अनुयोगिता अभाव भूतल बराबर हो गए और अभावत्व अनुयोगिता बराबर हो जाएंगे क्योंकि भूतल अनुयोगी ये जो स्वरूप संबंध है ये आ, आ, हाँ। हम स्वरूप संबंध वास्तविक नया एक लोग भी वही कहते हैं जो मीमांसा के लोग कहते हैं स्वरूप संबंध कहने का अर्थ है कि ये तद्रूप ही है अर्थात अभाव अन्य पदार्थ तदरूप अर्थात इसलिए कहेंगे कि भूतलो नहीं है भूतलो रूप जैसा नया एक लोग कहते हैं कि आकाश अभाव का अभाव यह क्या है आकाश नहीं आकाश रूप संयोग अभाव का अभाव कह संयोग रूप ये संयोग रूप क्या है कहना संयोग ही है इसी प्रकार की तो तदरूप कह करके उसी को ही कहते हैं इसी प्रकार की जो भूतल रूप कहते हैं तो भूतल रूप कहने से अर्थात ये भूतल से कुछ और अन्य भिन्न पदार्थ नहीं जैसे समवाय के लिए ऊपर में कहा था हाँ अन्य पदार्थ है किन्तु ये मतलब आपका जो बुद्धि में कल्पना करना होगा ये क्या पदार्थ है कहेंगे ये तद्रूप ही है भूतल रूप ही है अर्थात इसका आप ज्ञान करने के लिए भूतल रूप ही है अर्थात आपको दिखेगा क्या दिखेगा कहीं भूतल रूप ही दिखेगा जब अभाव का ज्ञान नया लो के लोग कहते हैं अभाव का प्रत्यक्ष होता है विशेषण भाव, भाव से प्रत्यक्ष होता है तो अभाव का प्रत्यक्ष होता है केन रूपेण कहते हैं भूतल रूपेण प्रत्यक्ष होता है ये भूतल रूप से कुछ भिन्न पदार्थ नहीं है तभी जाकर के कहा जाएगा कि ये अनुयोगी है हाँ अभाव एक भिन्न पदार्थ है किंतु यहाँ भिन्न पदार्थ अर्थात ये तद्रूपो कहते हैं अर्थात जैसे कह देते हैं आकाशा भावा भाव ये आकाश रूप ही है, दिखान दिखान है दिखान दिखान। वो ठीक है जैसे आकाशा भावा भावों को आकाश रूप कह देते हैं कैसे कह देंगे ये का अभाव पदार्थ ये भाव पदार्थ है अलग होना चाहिए दोनों तो कैसे हो जाएगा आकाश अभाव का अभाव कहते ना अभाव कैसे भाव हो जाएगा नहीं होना चाहिए तो इस दृष्टि से यहां भी अर्थात ये तद्रूप अर्थात ये भूतल रूप अर्थात आपको जो ये वेदांति और नयायिक लोग अभाव को स्वीकार नहीं करते है ये कहते भूतल ही है किंतु ये नयायिक लोग कहते हैं नहीं नहीं अभाव है कि भिन्न पदार्थ किंतु आपका अनुभव गोचर कैसे होगा कहते हैं कि भूतल रूप से ही अनुभव ये गोचर होगा इस दृष्टि से अर्थात और एक अलग पदार्थ आपका बुद्धि में है किंतु आपका जब ग्रहण होगा कैसे ग्रहण होगा कैसे तद्रूपेण भूतल रूपेण ही ग्रहण होगा तभी जाकर के अभाव में अभावत्व ये हो गया अनुयोगी में अनुयोगिता तो जो अभावत्व है वही अनुयोगिता किंतु ये अनुयोगिता ये सामान्य अनुयोगिता नहीं है ये अभाव अनुयोगिता होने से इसको अनुयोगिता विशेष कहा ऊपर में जो समवाय संबंध के लिए अनुयोगिता रूप कहा था किन्तु अभाव के लिए कहते हैं अनुयोगिता विशेष क्यों यहाँ भाव और अभाव दो अलग पदार्थ है भूतल रूप कहते हैं और उसमें रहेगा अनुयोगिता तो भूतल रूप कहने से ये भाव पदार्थ और ये भूतल को आप अभाव के साथ बराबर करते हैं अभाव में अभाव तो भूतल में अनुयोगिता ऐसा कहते हैं तो भाव अभाव को दोनों जो आप बराबर करते हैं इसलिए कहेंगे ये अनुयोगिता अनुयोगिता विशेष है समवाय के लिए अनुयोगिता विशेषण नहीं कहा था वहाँ खाली अनुयोगिता रूप कह दिया था यह अनुयोगिता विशेष कहते हैं इसलिए कि वो भाव और भाव अभाव अलग पदार्थ है इसलिए अर्थात अनुता मात्र नहीं है अनुजता विशेष है इस प्रकार की वहां समाधान देते है अभावत्म अभाव न अभाव आ... अनुयोगिता विशेष संबंध से अभाव अनुयोगिता विशेष संबंध से हाँ ठीक है अनुयोगिता विशेष संबंध से रहेगा और ये जो अभाव में अनुयोगिता विशेष आएगा ठीक है में अभाव में अनुयोगिता विशेष आएगा अभाव अनुयोगिता विशेष संबंध में रहेगा तो अभाव में अनुयोगिता विशेष आ जाएगा जा ये हो गया अभावत्व इस प्रकार की होगा जैसे भूतल में घट संबंध से रहेगा तो घट में संयोग संबंध संबंध संयोग आएगा इसी प्रकार की अगर अभाव अनियोता विशेष संबंध से रहेगा जो संबंध है वो दोनों में रहेगा अनियोजिता विशेष अभी ये अभाव में भी रहेगा भूतल में भी रहेगा अभाव में भी रहेगा तो अभाव में रहने से वही हो गया अभावत्व अभावत्व अनुयोगिता विशेष ठीक है और नियोगिता विशेष से ही संबंध हो गया ये स्वरूप है इस प्रकार अच्छा आगे लक्षणम तो ये तो हम लोग देखे थे अच्छा आ, ये तो पूरा हो गया था आगे देखेंगे हाँ सत्ता को समवाय में रखने से ही ये भी भाव पदार्थ में गिना जाएगा इसके लिए घट में रूप का समवाय रहेगा रहेगा तो घट में समवाय रहा और घट में सत्ता भी रहेगा रहेगा अभी घट में समवाय भी है और घट में सत्ता भी है तो होने से अभी सत्ता समवाय में एकार्थ समवाय संबंध से आएगा कैसे आएगा अभी सत्ता समवाय संबंध से रहा एकार्थ समवाय संबंध कहने के लिए दूसरा पदार्थ भी समवाय संबंध से रहना है रहना है तो अभी समवाय अभी जो ये रहेगा घट में इत्यादि रहेगा जहां भी रख लेंगे तो समवाय को हम स्वरूप सम्बन्ध से रखते हैं यहां स्वरूप कहने से अर्थात ये प्रतियोगी रूप और लेते हैं हम समवाय को घट में रखें घट हो गया अनुयोगी इस प्रकार के कहेंगे तो घट अगर अनुयोगी होगा तो समवाय जब घट में रहेगा तब तो अनुयोगिता संबंध से रहेगा अनुयोगिता सम्बन्ध कहने से तो फिर आपको वो अनुयोगी रूप होगा तो घट रूप होगा अर्थात समवाय घट में घट रूप से रहेगा रहेगा तो एक अर्थ समवाय नहीं घटेगा क्योंकि दोनों जो रहेंगे समवाय सम्बन्ध से रहना है सत्ता तो समवाय में रह गया समवाय किंतु समवाय रूप से नहीं रहना है सता तो घट सम्बन्ध से रह रहना है अनियोगिता समझ लेने से तो इसलिए वहां भी कहते हैं कि अर्थात यहाँ अनियोगिता संबंध नहीं लेकर के प्रतियोगिता सम्बन्ध होता समवाय को भी समवाय संबंध से रखते है क्योंकि स्वरूप संबंध से रहता है तभी जा करके एक अर्थ ये घटेगा समवाय में कहीं जहां भी रहेगा समवाय भी समवाय समवाय भी समवाय सम्बन्ध से रहेगा अर्थात समवाय वहाँ प्रतियोगी होता है अर्थात प्रतियोगी रूप स्वरूप संबंध से रहेगा तभी समवाय सम्बन्ध से रहेगा ये क्योंकि समवाय संबंध रहेगा तभी एक अर्थ समवाय होगा नित्य संबंध नित्य संबंध से रहेगा ना जिस समय में समवाय समय का स्वरूप हो गया नित्य सम्बंध अभी जिस समय हम उसको प्रतियोगी बना रहे रखने के लिए तब उसको नित्य संबंध का दृष्टि से नहीं और अर्थात तो संबंधी दृष्टि से केवल देखें अगर नित्य संबंध देखेंगे भी कोई हानि नहीं है नित्य संबंध नित्य संबंध में रहेगा इस प्रकार तो सत्ता है सामान अधिकरणीय समय घट में सत्ता है समवाय सम से और घट में समवाय भी है समवाय सम से कैसे कहते हैं कि घट में रूप का समवायु है अभी समवाय घट में रहेगा समवाय जब घट में रहेगा तो हम कहें किस समंस रहेगा स्वरूप समंस रहेगा ये स्वरूप अनुयोगी रूप होगा अथवा प्रतियोगी रूप होगा अनुयोगी हो गया घट प्रतियोगी हो गया समवाय इन दोनों का बीच में जो संबंध हुआ तो अभी इस स्थल पर समवाय जो हम घट में रखते हैं उसको अनुयोगी रूप नहीं लेकर के संबंध को प्रतियोगी रूप लेंगे कार समवाय समवाय संबंध है ना, दोनों एक ही अधिकरण में रहेंगे तो इसको अर्थात इसलिए यहाँ ऊपर में देखिए कहा था कि द्वितीय पंक्ति में सच प्रतियोगिता रूप द्वितीय पंक्ति में दिया था ना एवं समवाय गुण योह सम्बन्ध स्वरूप सम्बन्ध सच प्रतियोगिता रूप अनुयोगिता रूप व अन्य वही जहाँ पाठ चल रहे हैं बीसवे पृष्ठा में ऊपर से द्वितीय पंक्ति में तो अर्थात ये समवाय को आप अनुयोगिता संबंध भी रख, रखेंगे हम साधारण तो अलग कर लेते हैं प्रतियोगि में प्रतियोगिता संबंध से अनुयोगी में अनुयोगिता संबंध से किन्तु तो यहाँ कहते हैं की अनुयोगिता रूप प्रतियोगिता रूप ये दोनों संबंध ये मतलब एक ही स्वरूप संबंध ये दोनों प्रकार की हो सकता है अर्थात आप घट में भी रख रहे हैं और समवाय संबंध है न समवाय को रख रहे हैं इसलिए यहाँ कह दिया कि अनुयोगिता रूप अनुयोगी रूप वन्यत अनुयोगिता रूप न प्रतियोगिता रूप अनुयोगिता इति रूप अन्यत अन्यत अर्थात प्रतियोगिता अभी प्रतिमिका एवं न्यत अन्यत जो कहते थे अन्य तरत नहीं इसका अर्थ अन्य अर्थात ये विचार अन्य है अधि में बार बार देखे होंगे ना इति एतद अर्थात तो वो विचार यहाँ हम नहीं कर रहे हैं अगर उसका टीका देखेंगे तो दिखाएंगे कि एतद का क्या अर्थ होता है तो यहाँ इसी प्रकार की एतद अर्थात तो समवाय को जब आप घट में रखेंगे तो समवाय संबंध से घट में रखेंगे यहाँ अनुयोगिता रूप लेकर के घट संबंध से समवाय को घट में रखेंगे इस प्रकार की नहीं है जब हम सम्बंध को स्वरूप संबंध समझ गया आपका बात आप कहते हैं कि स्वरूप संबंध जब अनुयोगी में रहेगा अनुयोगी रूप से ही रहेगा ये कहते हैं किंतु यहाँ अनुयोगी रूप से प्रतियोगी रूप से अर्थात ये दोनों प्रकार रूप से ये रहेगा इसलिए अन्यद एतद कहा क्या, क्या है? ना ना ना ना ये स्वरूप संबंध। क्या चीज है न न न ये स्वरूप संबंध यही अनुयोगी रूप अथवा प्रतियोगी रूप तो यहाँ रहता है कौन समवाय रहता है समवाय रहता है किस समझ से घट रूप से रहता है अथवा समवाय रूप से रहता है स्वरूप संबंध का क्या अर्थ हुआ घट रूप अथवा समवाय रूप तो कौन रहता है समवाय तो समवाय किस समझ से रहेगा कहते हैं घट सम्बध से रहेगा अथवा समवाय सम्बन्ध से रहेगा जो स्वरूप संबंध हो रहा है स्वरूप संबंध होगा, समवाय प्रतियोगी <गरियों> है अतः प्रतियोगी रूप कहने से कौन है तो समवाय प्रतियोगी रूप से रह रहा है तो किस रूप से रह रहा है किस किस रूप से रहेगा समवाय संबंध से रहेगा क्योंकि स्वरूप संबंध यही समवाय है क्योंकि प्रतियोगी रूप है स्वरूप संबंध से समवाय रहेगा स्पष्ट है स्वरूप संबंध प्रतियोगी रूप होगा प्रतियोगी रूप अर्थात समवाय हो गया तो समवाय समवाय संबंध से रहेगा तो तो अभी समवाय समवाय संबंध से घट में रहा रहा सत्ता समवाय संबंध से घट में रहेगा यही तो एक समवाय हो गया समवाय भी समवाय संबंध से घट में है सत्ता भी समवाय संबंध से घट में है तो अधिकरण्य सम्बन्ध से अभी समवाय जा कर सत्ता में रहेगा यही तो अच्छा हाँ सत्ता जाकर के समवाय सम्बन्ध से रहेगा ना सामान अधिकरणय सम्बन्ध से उभय उभय में रहेंगे ना घटो तो पटो भूतल में समवाय सम्बन्ध मतलब दोनों सामान अधिकरण्य होंगे तो घट भी समानाधिकरण संबंध से पट में पट भी समान अधिकरण्य से घट में घट में समवाय सम से सत्ता ये स्पष्ट है घट में समवाय सम सम्द से समवाय क्योंकि समवाय स्वरूप सम्ब से रहता है अभी घट और समवाय ये दोनों का बीच में हो गया स्वरूप ये स्वरूप क्या चीज है या तो घट रूप है या तो समवाय रूप है हो गया तो अभी ये क्या चीज है कहते हैं ये समवाय रूप है तभी समवाय समवाय सम्बन्ध से रहता है ना क्योंकि ये क्या है हुआ वस स्पष्ट समवाय समवाय सम से घट में रहेगा और घट में सत्ता भी से रहता है वे सत्ता आकर के सामान अधिकरण सम्बन्ध से समवाय में रहेगा दोनों एक अधिकरण में रहना है तो यहाँ जो अन्य देत दिया अर्थात ये प्रतियोगी रूप और अनुयोगी रूप ये दोनों ये स्वरूप संबंध होंगे अन्य देत तो अर्थात यहां आप ये प्रतियोगी रूप से भी ये संबंधों को ला करके आप अनुयोगी में रख रह रहे हैं साधारणतः हम कहते देते हैं कि प्रतियोगी रूप से प्रतियोगी में रहेगा अनुयोगी रूप से अनुयोगी में रहेगा इस प्रकार कह देते हैं। तो यहाँ किंतु प्रतियोगी रूप से ये अनुग अनुयोगी में भी रहेगा समय समय समय से रह जाएगा आगे अच्छा ये प्रकरण पूरा हुआ आगे पृथ्वी का तत्र गंधवती पृथ्वी पढ़िए आप लोग Allah, शुछ शुछ तो ये कहा गया आगे न्याय दिन में गंधवत्वम पृथ्वी लक्षणम क्योंकि पृथ्वी गंधवती तो पृथ्वी का लक्षण हो जाएगा गंधवती में अगर आप और उसका भावत्व लगाएंगे तो पृथ्वी गंधवती कहने से पृथ्विया लक्षणम गंधवत्व तो लगाने से ये घीप का निवृत्ति हो जाती है स्त्री प्रत्यय का निवृत्ति हो जाती है गंधवत्वम पृथ्वी लक्षणम तो अभी यहाँ लक्ष्य कौन हो गया पृथ्वी इसलिए कहते हैं लक्ष्य पृथ्वी अभी लक्ष्य हो गया पृथ्वी लक्ष्यता अवच्छेदक लक्ष्यता किस में रहेगी पृथ्वी में लक्ष्यता अवच्छेद क्या हो जाएगा पृथ्वीत्व में इसलिए कहते हैं पृथ्वीत्व लक्ष्यता अवच्छेदक अब ये पृथ्वीत्व जो लक्ष्यता अवच्छेद हुआ ये किसका अवच्छिन्न करवाया किसका अवच्छेद का है ये जो पृथ्वीत्व हुआ किसका अवच्छेद हुआ लक्ष्यता अवच्छेदक तभी तो लक्ष्यता का अवच्छेद हुआ पृथ्वीत्वम तो पृथ्वीत्वम के द्वारा अवच्छिन्न कौन हो गया लक्ष्यता उसी को आगे कहते हैं पृथ्वीत्व अवच्छिन्न लक्ष्यता पृथ्वीत्व अवच्छिन्न पृथ्वी नहीं पृथ्वीत्व अवच्छिन्न लक्ष्यता पृथ्वीत्व अवच्छिन्न पृथ्वी है किंतु हमारा अभी विचार उस दृष्टि नहीं है क्योंकि हम पृथ्वी को अभी लक्ष्य बनाए हैं और पृथ्वी अवच्छिन्न अगर पृथ्वी कहेंगे तो पृथ्वी लक्ष्य है पक्ष है क्या है आधे है अधिकरण है पता नहीं चलेगा इसलिए कहते हैं कि पृथ्वीत्व तो अवच्छिन्ना लक्ष्यता अच्छा ऐसे कैसे कह दिए तो उसके लिए न्याय बताते हैं यद धर्म अवच्छिन्नम लक्ष्य सधर्मो लक्ष्य जिस धर्म था था से अवच्छिन्न होगा लक्ष्य हो गया पृथ्वी तो जिस धर्म से अवच्छिन्न हो गया पृथ्वीत्व तो से अवच्छिन्न हो गया वो धर्म लक्ष्यता का अवच्छेदक भी हो जाएगा अवच्छेद है। तो क्यों लक्ष्यता का कहते हैं कहते हमारा दृष्टि अभी उसको लक्ष्य बनाए हैं ये बताने के लिए हम कह सकते हैं पृथ्वीत्व पृथ्वी का अवच्छेद है, तो घटत्व तो घट तो तो का अवच्छेद है, कहते हैं अभी नहीं घटतत्व घट निष्ठ कार्यता का अवच्छेद कहे घटका अवच्छेद नहीं कह रहे हैं क्यों कहते हम घटक को अभी कार्य बना रहे हैं इसलिए कार्यता का अवच्छेद इसी प्रकार यहाँ लक्ष्यता का अवच्छेद का अवच्छे लक्ष्य का अवच्छेद पृथ्वी नहीं लक्ष्यता का अवच्छेद का उसी का न्याय आगे स्पष्ट करते हैं यो धर्मो धर्मो में अगर रैप इत्यादि कुछ कम है यो धर्मो यश अवच्छेद क तद धर्म है जो धर्म जिसका अवच्छेदक होगा वो तद धर्म से अवच्छिन्न हो जाएगा जो जिसका अवच्छेद उसे अवच्छिन्न होगा स्पष्ट तथा लक्ष्यता जो धर्म जिसका अवच्छेद होगा पृथ्वीत्व जहां भी घटत इत्यादि कहीं भी लीजिये यहाँ पृथ्वीत्व जो धर्म पृथ्वीत्व जिसका अवच्छेद किसका अवच्छेद लक्ष्यता का सदधर्म अवच्छिन्न स लक्ष्यता तद धर्म अवच्छिन्न तद धर्म कहने से तत्पद से तत्लक्ष्य पृथ्वीत्व तो जो धर्म जिसका अवच्छेदक होगा तो वो वो अर्थात वो जो अवच्छिन्न होगा तद तो धर्म से अवच्छिन्न हो जाएगा वो कहने से वो लक्ष्यता यहाँ लक्ष्यता पक्षता कार्यता जो भी लीजिए तद तो धर्म अवच्छिन्न इसी को आगे स्पष्ट कर दे तथा लक्ष्यता अवच्छेदकम पृथ्वीत्वम चेत अगर लक्ष्यता अवच्छेद पृथ्वीत्व हो जाएगा तो लक्ष्यता पृथ्वीत्व से अवच्छिन्ना हो जाएगी तो वो जो यद तद कह करके सामान्य लक्षण अभी विशेष पृथ्वीत्वम लक्ष्यता अवच्छेद इत्यादि दिखा दिया अच्छा अभी मूल में पृथ्वी का लक्षण क्या कह दिया गंधवत्व पृथ्वी लक्षण कह दिया अभी जिस समय में घट उत्पन्न होगा उस समय में प्रथम क्षण में वो पृथ्वी है घट उसमें किंतु अभी गंध है क्या नहीं, नहीं है प्रथम क्षण में घटो में गंध क्यों नहीं रहेगा तो ये नियम क्यों होगा आप नियम लगा देने से क्यों होगा नियम का हेतु क्या है क्यूँकी गंध एक कार्य होगा कार्य कारण में सर्वदा क्षण भेद रहेगा अगर जिस समय में घट रूप कार्य उत्पन्न हुआ उसी समय में ही अगर उसमें आप गंध का भी उत्पत्ति मान लेंगे तो फिर गंध और घट में कार्य कारण भाव हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो कार्य कारण भाव होने के लिए गंध और घट तो होने के लिए ये कारण का लक्षण कहते हैं कार्य नियत पूर्ववृत्ति पूर्व नियत पूर्ववृत्ति होना पड़ेगा अगर दोनों एक साथ उत्पन्न होंगे गंध और घट तो नियत पूर्ववृत्ति घट में आएगा नहीं आएगा तो आप कारण का लक्षण घट में सिद्ध करने के लिए आपको नियत पूर्ववृत्ति स्वीकार करना पड़ेगा अर्थात गंध द्वितीय क्षण में आएगा ये मानना पड़ेगा तभी कारण का लक्षण घटेगा अभी प्रथम क्षण में घट में गंध नहीं रहा तो पृथ्वी किंतु घट पृथ्वी है पृथ्वी है तो पृथ्वी तो का लक्षण जाना पृथ्वी का लक्षण जाना चाहिए नहीं जाएगा तो क्या दोष होगा अभी अव्याप्ति हो जाएगा तो ये अव्याप्ति वारण करने के लिए कहते हैं ये लक्षण में हम ठीक नहीं होगा इसलिए जाति घटित तो लक्षण करेंगे तो जिस समय में अभी घटो उत्पन्न हो गया उसमें गंध नहीं है किन्तु तो पृथ्वी तो जाति रहेगा पृथ्वी तो जाति रहेगा तो क्यों कहते हैं वो जो जाति वो नित्य है नित्य है तो जिस समय में घाटा उत्पन्न नहीं हुआ उस समय में भी तो है वो है तो तद तो घटित करेंगे जैसे ही घटा उत्पन्न हो जाएगा घटक केवल वो जाति का व्यंजक है इसलिए उसको व्यक्ति कहते हैं व्यक्ति अर्थात व्यंजन करने वाला अभिव्यक्त तो करवाने वाला तो गंधत्व वा नित्य है, है। किन्तु गंध नहीं है तो उसका अभिव्यंजन कैसे होगा अभी हम ऐसा जाति वहाँ दिखाएंगे जो कि जिस समय में घाटा उत्पन्न हुआ उस समय में वो भी उधर विद्यमान है तो दिखाएंगे तो वो जाति कौन होगा कहते हैं कि वो पृथ्वीत्व जाति होना चाहिए इसके लिए लक्षण देते हैं गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्व पृथ्विया लक्षणम पृथ्वी का लक्षण क्या कह दिए जाति मत्वम पृथ्वी लक्षणम तो जाति मतव तो हटा देंगे तो जाति मत कौन हो जाएगा पृथ्वी क्योंकि जाति मत्व पृथ्वी का लक्षण हो गया तो जाति मती पृथ्वी इस प्रकार की हो जाएगा अर्थात तो पृथ्वी जाति मती अर्था जाति किस में रहेगी पृथ्वी <दिख प्रिख श्ञल्ण> में अर्थात पृथ्वी में रहने वाला जाति को लेना है पृथ्वी में क्या क्या जाति रहेंगे और और तो पदार्थ तो जाती नहीं है तो ऊपर से देखेंगे कहीं पदार्थ पूछने से इसमें क्या जाती रहेगा हमेशा ऊपर से चलेंगे सत्ता तो रहेगा आगे फिर वो द्रव्य है गुण है आगे फिर वो गुण हो तो कौन सा विशेष है इस प्रकार में अभी जातिम जातिमती पृथ्वी इतना कह देने से कोई दोष है गुण भी है क्या दोष हो जाएगा अतिव्याप्ति हो जाएगा इसलिए कहते हैं द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत पृथ्वी अभी द्रव्यव व्याप्य कह दिए तो अभी आप गुणत्व तो जाति को ले लेंगे अथवा रूपत्व तो जाति को ले लेंगे अभी द्रव्यत्व व्याप्य जाति मती पृथ्वी अभी कहा ओ, हो जलागी। जलागी अतिव्याप्ति हो जाएगी जला में चला जाएगा जल में अतिव्याप्ति होगा जलत्व में नहीं क्योंकि जाति मत हम कह रहे हैं तो द्रव्य व्याप्य जाति मत जाति मान इतना कहने से भी जाति मत कहने से जल में जाएगा तो द्रव्य व्याप्य जाति कौन हो जाता है जलत्व तदवान हो गया जल तो जल में अतिव्याप्ति हो गया इसको वारण करने के लिए अभी कहेंगे गंध समानाधिकरण ये जाति का विशेषण है गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व नहीं द्रव्य व्याप्य जाति और गंध समानाधिकरण जाति जाति का दो विशेषण है एक हो गया द्रव्यत्व व्याप्य ये जाति का विशेषण हुआ तो द्रव्यत्व व्यापी कहने से ये अगर जाति मान का आप लेंगे गंध समानाधिकरण जाति मान अभी जाति मान हम पृथ्वी को बनाते हैं तभी गंध समाधिकरण अर्थात जहां गंध रहता है ऐसा वो होना चाहिए जाति मान जहां गंध रहता है वहां वो जाति मान रहना चाहिए जाति, जाति, वाल। तो जाति वाला तो जहां गंध रहता है वहां और एक जाति वाला रहना चाहिए ऐसा होने से वो किसको लेगा कहते हैं रूप रसो इत्यादि को लेगा जहाँ गंधर रहेगा वहां रूप रसो इत्यादि रहेंगे हु. जहाँ गंधर रहेगा वहां रूप रस रहेगा तो गंध समानाधिकरण जाति मान कहने से अभी किसको लेगा क्योंकि <कँँ>।...? गंध समानाधिकरण कहते हैं गंध रहेगा द्रव्य में रहेगा क्योंकि गंध एक गुण है तो गुण का समानाधिकरण जाति वाला अगर कहेंगे तो वो कोई और द्रव्य को ले पाएगा क्या क्योंकि गुणों के साथ समानाधिकरण करते हैं गुण समानाधिकरण जाति वाला ऐसे कहते हैं तो अर्थात जहां गुण रहता है वहां और कोई जाति वाला होना चाहिए द्रव्य में द्रव्य में रहेगा जो और कोई गुण क्रिया इत्यादि हो जाएंगे सब। द्रव्य में रहेंगे घट में रहेंगे पट में रहेंगे जहां गंध रहेगा उसके साथ रहने वाला और कोई गुणों के साथ वो समानाधिकरण होगा गुणों के साथ समानाधिकरण होगा कोई गुण क्रिया इत्यादि हो जा सकता है आप अभी गंध के साथ समानाधिकरण कर रहे हैं ना गुणों के साथ समानाधिकरण करेंगे गुणों के साथ समान करेंगे तो गुण कहाँ रहेगा द्रव्य में वहां और कौन रहेंगे कहते गुण क्रिया इत्यादि रह जा सकते हैं तो वो सब हो जाएंगे जातिमान रूप से सब गुण क्रिया ग्रहण हो जाएंगे गंध गुण है समान अधिकरण गंध का समान कोई गुण हो सकता है पृथ्वी में, में और कोई गुण रहेंगे रूप रस इत्यादि रहेंगे और सब समान हो जाएंगे अतिव्यापी हो जाएगा और सब जातिमान है अति व्यक्ति हो जाएगा अच्छा गंधज ये क्या है ना ये जितना जितना हम विचार करते हैं उतना उतना हमारा संस्कार बढ़ता है संस्कार बढ़ने से हमारा बुद्धि जल्दी चलेगा जल्दी चलने से ये दोष खोज लेगा ये तो होने से ऐसा हो सकता है ये होने से ऐसा हो सकता है तो जितना हम विचार करेंगे तभी ये बुद्धि उठेगा हम इसको इसके साथ जोड़ने से क्या होगा इसके साथ जोड़ने से क्या होगा तो जब विचार नहीं उठता संस्कार क्षीण है बोलने वाला जो बोल देगा यही ठीक है मारा जी कहते ना पहले बार तर्क पढ़ लिया बिल्कुल ठीक है अर्थात तो अभी संस्कार बना नहीं तो ये विचार उठना चाहिए इसके साथ लेने से सब चीज का उत्तर हमको तत्क पता है ऐसा बात नहीं है क्योंकि अगर हम वो देखा नहीं होगा तो हमको नहीं आगे कोई बात नहीं आगे विचार करके बताएंगे तो अर्थात तो तर्क का विचार करने का समय में आप लोगों से प्रश्न उठे तो अच्छा बात है ये कोई हानि नहीं है और हमको ना है कोई बात नहीं हमको बिल्कुल उसमें कोई बात नहीं है हम पूछ करके बता देगा विचार करके दूसरों के साथ बता देगा कोई हाल नहीं अभी देखिए जाति का दूसरा लक्षण हुआ गंध समानाधिकरण अर्थात गंध समानाधिकरण जाति होना चाहिए जाति मान नहीं जाति मान होने से गुण कर्म में अति व्याप्ति हो जाएगी क्योंकि वो गंध समानाधिकरण हो रहे गंध समानाधिकरण भी है और जाति मान भी है अभी कहेंगे हम गंध समानाधिकरण जाति जहाँ गंध रहेगा वहाँ वो जाति रहेगा अभी गंध रहेगा? हमको खोजना पड़ेगा गंध कहाँ रहेगा पृथ्वी में तो उसमें कौन जाति रहेगा तो अभी द्रव्य तो भी आ जाएगा गंध समानाधिकरण कहने से पृथ्वी तो आ जाएगा द्रव्य तो आ जाएगा गंध समानाधिकरण जाति कहने से गंध समानाधिकरण जाति कहने से पृथ्वी तो द्रव्य तो सत्ता आ जाएंगे किंतु पहले आप द्रव्य तो व्याप्य कह दिए हैं द्रव्य व्याप्य कहने से अभी आप सत्ता को ले पाएंगे नहीं, नहीं।, नहीं ले पाएंगे द्रव्यो का व्याप्य द्रव्यत्व ये भी नहीं है नहीं होने से वो दोनों कट जाएंगे ये हुआ यहाँ और एक दोष आएगा गंध समानधिकरण जाति अभी सत्ता को नहीं ले पाएंगे क्योंकि हम द्रव्य तो व्याप्य कह दिए द्रव्य तो को नहीं ले पाएंगे क्योंकि द्रव्य तो व्याप्य कह रहे हैं और कोई जाति होगा गंध समान अधिकरण क्या थी पृथ्वी तो जाति लेने से हमारा लक्षण घट जाता है और दोष निकालने के लिए क्या है गुणत्व गंध समान अधिकरण कैसे होगा रूपत्व गंध समान अधिकरण होगा गंध रहेगा? पृथ्वी में पृथ्वी में रूपत्व रहेगा पृथ्वी में रूप रहेगा रूपत्व नहीं रहेगा ये तो का बड़ा महत्व है पृथ्वी में रूप रहेगा रूपत्व नहीं रहेगा गंध समानाधिकरण और कोई जाति होगा सत्ता नहीं हुआ द्रव्य तो नहीं हुआ पृथ्वी तो तो हमको चाहिए अभिष्ट है दोष दिखाने के लिए और कोई जाति होगा घटोत्व तो पटो तो होंगे अभी घटोत्व तो में जाएगा तो गंध समानाधिकरण और द्रव्य तो व्याप्य है द्रव्यो का व्यापी भी है और गंध समानाधिकरण भी है तो होने से कौन सा जाति आ गया घटतत्व तो। जो घटवान जो होगा तो ये पृथ्वी है नहीं है है? अगर हमको पृथ्वीत्व तो जाति नहीं लग रही घटत्व जाति भी लेंगे लक्षण घट गया बंधव समान अधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य, जाति जाति घटत्व है तो होने से घटत्वान जो होगा वो पृथ्वी होगा अगर इस प्रकार की हमारा लक्षण होगा क्या हानि हुआ अभ्याप्ति हो गया पट में जाएगा नहीं ये पट भी है, किंतु कि नहीं केवल घट में जाएगा पट में जाएगा नहीं तो ये दोष हुआ तो ये दोष क्यों हो गया आप पृथ्वीत्व को छोड़ करके घटत्व तक तो पहुंच गए इसलिए हम कहेंगे कि आप घट को नहीं लेना है हम लक्षण में और एक लगा देंगे क्या लगाएंगे द्रव्य तो साक्षात व्याप्य अभी जो घटत्व हो गया वो द्रव्यो का साक्षात व्याप्य नहीं है द्रव्य का व्याप्य हो गया पृथ्वीत्व पृथ्वीत्व का व्याप्य होगा घटत्व तो, तो अभी हम लक्षण में और लगाएंगे साक्षात व्याप्य अर्थात गंध समरण द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति इस प्रकार कहेंगे इसमें नहीं दिया है कि क्योंकि आपका बुद्धि जाम हो जाएगा <laughs> एक बार पढ़ लेने के बाद फिर लगता है कि हाँ ये तो ऐसे क्यों नहीं, नहीं तो पहला बार सब चीज और नहीं कहते हैं इसलिए देखिए इसलिए टिप्पणी दिया है दो नंबर टिप्पणी गंध से अधिकरण वर्तमान द्रव्यव से व्याप्य जाति पृथ्वी रूपा भवती साक्षात व्याप्य ये लेना पड़ेगा तो लक्षण हो जाएगा गंध समानाधिकरण द्रव्य तो साक्षात व्याप्य जाति व्याप्य कहने से और घटत को नहीं ले पाएंगे वो साक्षात् व्याप्य नहीं है ये अभी आप एक पद जोड़ दिए साक्षात व्याप्य इसका क्या अर्थ है इसका लक्षण कहना पड़ेगा द्रव्य तो साक्षात व्याप्य इसका स्मरण है यहाँ दिया है अच्छा ये थोड़ा अलग करके दे दिए थोड़ा सरल है उसका स्व व्याप्य सती साक्षात व्याप्य का लक्षण लिख लीजिए साक्षात व्याप्य तो साक्षात ये लिख लीजिए साक्षात व्याप्य स्व व्याप्य सती व्याप्या व्याप्या व्याप्यत्वम् व्याप्यत्वम् स्व्याप्याव्याप्य सी स्व्याप्याप्यपव्याप्य व्याप्यस्य स्व्याप्य अव्याप्य स्वप लेंगे आप साक्षात व्याप्य से पूर्व शब्द है द्रव्यत्व आप कहते हैं द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य स्व पद से लेंगे द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य किसको लेंगे कहते हैं स्व व्याप्य स्व शब्द से द्रव्य व्याप्य सती पृथ्वीत्व का व्याप्य है व्याप्य है सती होने पर स्व्याप्य का अव्यापक हो स्व व्याप्य स्व से किसको लेंगे द्रव्यत्व द्रव्यो का व्याप्य है घटत्व उसका व्यापक है द्रव्य ये पृथ्वी तो स्व्याप्य स्व्याप्य स्व स्व्याप्य सी स्व्याप्या व्याप्य का ना? हाँ। व्याप्य होना चाहिए जो घटत्व तो हुआ सो व्याप्य स्व शब्द से द्रव्यत्व द्रव्यत्व का व्याप्य हो गया पृथ्वीत्व पृथ्वीत्व का व्याप्य है घटत्व तो? पृथ्वीत्व का व्याप्य है घटत्व तो? और स्व व्याप्य व्याप्य हो गया घटत्व में द्रव्यत्व व्याप्यत्व आया और द्रव्य व्याप्य पृथ्वीत्व का भी व्याप्यत्व आ गया है द्रव्यत्व तो व्याप्य पृथ्वीत्व तो का व्याप्य तो घटतों में आ गया हम लक्षण बना देंगे कि शो का व्याप्य हो और शो व्याप्य का व्याप्य न हो और नीचे नहीं जा पाएंगे तो शो का व्याप्य हो शो व्याप्य का व्याप्य न हो इस प्रकार पृथ्वीत्व उसका व्याप्य नहीं होना चाहिए अव्याप्य अर्थात स्व व्याप्य का व्याप्य नहीं होना चाहिए घटतो को नहीं लेता स्व व्याप्य पृथ्वीत्व उसका व्याप्य हो जाता है द्रव्यत्व। स्व व्याप्य पृथ्वीत्व उसका व्याप्य हो गया द्रव्य घटत्व हम किंतु कहते हैं कि सो व्याप्य का व्याप्य नहीं होना चाहिए सो व्याप्य का अव्याप्य होना चाहिए उसमें आए उसे बड़े में भी आए जो द्रव्यत्व तो है उसमें सो व्याप्य का तो आएगा द्रव्यत्व तो में स्व व्याप्य का द्रव्य व्याप्य तो का अव्याप्य तो द्रव्य तो में आएगा आएगा, सत्ता में आएगा किंतु घटतत्व तो में नहिं। नहिं। वो व्याप्य का व्याप्य हो गया अभी द्रव्य सत्ता तो आने पर भी हम पहले से द्रव्य व्याप्य कहे हैं, इसलिए वो दोनों कट जाएंगे इसलिए पृथ्वी ही रह जाएगा गंध सम द्रव्यो का तो साक्षात तो तो आएगा पहले हम स्व्याप्य तो है इसलिए उसमें नहीं जाएगा सत्ता में नहीं जाएगा द्रव्यत्व में नहीं जाएगा लक्ष्मण कैसे जाएगा वो तो द्रव्य व्याप्य स्व व्याप्य पहले दिए है ना नहीं है वो कट गए आग, इसी अंश से मतलब विशेषण अंश से आ जाएंगे कि विशेषण अंश से कट जाएगा तो तो तो ये लक्षण हो जाएगा अभी देखिए हम जाति को कहते हैं पृथ्वीत्व जाति वाला होना चाहिए तो उस समय में पृथ्वीत्व जाति वाला ऐसा हम मतलब उस समय में पृथ्वीत्व जाति वाला वो है घटा जिस समय में उत्पन्न हुआ उस समय में पृथ्वीत्व जाति वाला वो है वो पृथ्वीत्व जाति कैसा है कहते हैं कि गंध समानाधिकरण। अधिकरण अन्यत्र वहाँ नहीं है जो में बात को में उस, में उस में नहीं कह रहे उत्पत्ति में जाना चाहिए। उत्पत्ति उत्पत्तिक्षण में उसमें पृथ्वीत्व जाती रहेगा इतना ही उत्तर दीजिए रहेगा और वो पृथ्वीत्व तो जाती जिसको आप उत्पत्ति क्षण में रख रह रहे हैं घट में वो क्या चीज है कहते हैं पटो को दिखा करके कहते है देखिये इसमें आपको दिखता है कहते हाँ वो गंदा समान अधिकरण है कहते हाँ द्रव्य तो साक्षात व्याप्त जाति है कहते हैं जो विद्यमान है वहां वो जाति को दिखा देते हैं तो कहते हैं एक मनुष्य खड़ा है और एक अभी जन्म हो गया कहते हैं कि मनुष्य क्यों कहते हैं? कहते हैं इसमें जो जाति है ना मनुष्यत्व तो ये इसमें है दिखाते हैं अन्यत्र जाति को क्योंकि वहां तो अभी आप लक्षण घटा नहीं पाएंगे पृथ्वी तो जाति के लिए किन्तु तो जाति सभी में रहेगा अनेक अनुगत हो गया इसलिए जाति सिद्ध है हम अभी उस जाति को मतलब यह नहीं जाति का लक्षण सिद्ध नहीं करे जाति सिद्ध है तो जाति मान ये कहते हैं अन्यत्र जाति सिद्ध है अच्छा जाति सिद्ध है वहाँ सिद्ध नहीं है घट में सिद्ध नहीं है पट में सिद्ध है नहीं है पृथ्वी तो जाति तो एक ही है क्या जहां हम जाति सिद्ध किए पट में है वो जाति एक ही है, है? घट में नहीं पट्ट गंध समरण द्रव्यो साक्षात व्याप्य जाति पृथ्वी तो पट में सिद्ध है पट्ट पट्ट पट है पहले से आप पूरा मतलब घट नहीं घट उत्पन्न हो रहा है हम पट का बात कह रहे हैं अथवा आप पृथ्वी परमाणु ले लीजिए जा पट छोड़िए पृथ्वी परमाणु लीजिए उसमें गंध समान अधिकरण द्रव्य तो साक्षात व्याप्य जाति मत जातिमान है वो परमाणु है तो उसमें ये है जाति है पृथ्वी तो जाति है जो जाति पृथ्वी में परमाणु है उस जाति को हमें भी घट में दिखा रहे जाति सिद्ध है परमाणु में सिद्ध कर लीजिए ताकि आपको जगत सृष्टि नया के लोग परमाणु को नित्य मानते हैं इसलिए वो अपना प्रक्रिया भी बना कर करके रखे हैं दंद दंद रहे नहीं रहेगा रहेगा वो अगर परमाणु में गंधा नहीं रहेगा तो को में कहा से आएगा तो परमाणु में नित्य है है परम ग्राह्य नहीं है है ना पृथ्वी परमाणु का नित्य नहीं ये ये रूपादि चतुष्टयम् पृथिव्याचतुष्ट पृथिव्या अनित्यम् अन्य पृथ्वी थो नित्य है अन्यत्र नित्यम अनित्यम इस प्रकार का नित्यगतम नित्यम और नित्यगतम अनित्यम पृथ्वी में तो नित्य ही है क्योंकि वहां परमाणु में ही परिवर्तन होगा रूप रूपरस तो ग्राह्य नहीं है तो ग्राह्य ना तो हो अगर वो कहेंगे कि जगत उत्पत्ति होने से पहले कहाँ ये कहते कहाँ परमाणु में जाती था पृथ्वी परमाणु अनित्य रूपादि चतुष्ट चार तभी तो पाक जो परिवर्तन होगा ना और नहीं तो आम को लाकर बिस्तर का नीचे रखने से दो दिन में कैसे पक जाता है <laughs> तो कैसे गंधा परिवर्तन हो जाता है <laughs> एवं शीत स्पर्श बतुआदि लक्षणेश जलादि नाम लक्ष्यता ये पृथ्वी के लिए कह दिए इसी प्रकार की जल अच्छा ऐसा में हो गया ओ... शकर शंकरचार्य केशव बाधरायण सूत्र भाष्य कृत